आदमी कब पैदा हुआ मैंने तुम्हें पिछले खत में बताया था कि पहले दुनिया में बहुत नीचे दर्जे के जानवर पैदा हुए और धीरे धीरे तरक्की करते हुए लाखों बरस में उस सूरत में आए जो हम आज देखते हैं। हमें एक बड़ी दिलचस्प और जरूरी बात यह भी मालूम हुई कि जानवर हमेशा अपने को आसपास की चीजों से मिलाने की कोशिश करते गए इस कोशिश में उनमें नई आदतें पैदा होती गई और वे ज्यादा ऊंचे दर्जे के जानवर होते गए हमें यह तब्दीली या, या तरक्की कई तरह से दिखाई देती है इसकी मिसाल यह है कि शुरू शुरू के जानवरों में हड्डियां नहीं थी लेकिन हड्डियों के बगैर वे बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकते थे इसलिए उनमें हड्डियां पैदा हो गई सबसे पहले रीढ़ की हड्डी पैदा हुई इस तरह दो किस्म के जानवर हो गए हड्डी वाले और बेहड्डी वाले जिन, जिन आदमियों या जानवरों को तुम देखती हो वे सब हड्डी वाले हैं। एक और मिसाल नीचे दर्जे की जानवरों में मछलिया अंडे देकर उन्हें छोड़ देती हैं। वे एक साथ हजारों अंडे देती हैं, लेकिन उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करती माँ बच्चों की बिल्कुल खबर नहीं लेती वह अंडों को छोड़ देती है और उनके पास कभी नहीं आती इन अंडों की हिफाजत तो कोई करता नहीं इसलिए ज्यादातर मर जाते हैं बहुत थोड़ी से अंडों से मछलियाँ निकलती हैं। कितनी जाने बर्बाद जाती हैं। लेकिन ऊँचे दर्जे के जानवरों को देखो तो मालूम होगा कि उनके अंडे या बच्चे कम होते हैं लेकिन वे उनकी खूब हिफाजत करते हैं मुर्गी भी अंडे देती है लेकिन वह उन पर बैठती है और उन्हें सेती है जब बच्चे निकल आते हैं तो वह कई दिन तक उन्हें चुकाती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब माँ उनकी फिक्र छोड़ देती है इन जानवरों में और उन जानवरों में जो बच्चों को दूध पिलाते हैं बड़ा फर्क है यह जानवर अंडे नहीं देते मां अंडे को अपने अंदर लिए रहती है और पूरे तौर पर बने हुए बच्चे चलती हैं जैसे कुत्ता बिल्ली या खरगोश इसके बाद मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है लेकिन इन जानवरों में भी बहुत से बच्चे बर्बाद हो जाते हैं खरगोश के कई कई महीनों के बाद बहुत से बच्चे पैदा होते हैं लेकिन इनमें से ज्यादातर मर जाते हैं ऊंचे दर्जी के जानवर एक ही बच्चा देते हैं और बच्चों को अच्छी तरह से पालते पोसते हैं जैसे हाथी। अब तुमको यह भी मालूम हो गया कि जानवर जो जो तरक्की करते हैं वे अंडे नहीं देते बल्कि अपनी सूरत के पूरे बने हुए बच्चे जलते हैं जो सिर्फ सिर्फ कुछ छोटे होते हैं ऊंचे दर्जी, दर्जी के जानवर आमतौर से एक, एक बार, बार में बार बार एक ही बच्चा देते हैं तुमको यह भी मालूम होगा कि ऊंचे दर्जी के जानवरों को अपने बच्चों से थोड़ा बहुत प्रेम होता है आदमी सबसे ऊंचे दर्जी का जानवर है इसलिए माँ और बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते और उनकी हिफाजत करते हैं इससे यह मालूम होता है कि आदमी जरूर नीचे दर्जी के जानवरों से पैदा हुआ होगा शायद शुरू के आदमी आजकल के से आदमियों की तरह नहीं थे वे आधे वनमानुष और आधे आदमी रहे होंगे और बंदरों की तरह रहते होंगे तुम्हें याद है कि जर्मनी के हाइडलबर्ग में तुम हम लोगों के साथ एक प्रोफेसर से मिली थी उन्होंने एक अजायब, अजायब खाना दिखाया था जिसमें जिस पुरानी, पुरानी हड्डियां भरी हुई थी, थी। खासकर एक, एक पुरानी, पुरानी खोपड़ी जिसे, जिसे वह संदूक में रखे हुए थे ख्याल किया जाता है कि यह शुरू शुरू के आदमी की खोपड़ी होगी। हम अब उसे हाइडल का आदमी कहते हैं सिर्फ इसलिए कि खोपड़ी हाइडल के पास गड़ी हुई मिली थी यहाँ तो तुम जानती ही हो कि उस जमाने में न हाइडल बर्फ का पता था न किसी दूसरे शहर का उस पुराने जमाने में जब की आदमी इधर उधर घूमते ही फिरते थे बड़ी सख्त सर्दी पड़ती थी इसीलिए उसे बर्फ का जमाना कहते हैं बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ जैसे आजकल उत्तरी ध्रुव के पास है इंग्लैंड और जर्मनी तक बहते चले जाते थे। आदमियों का रहना बहुत मुश्किल होता गया और उन्हें बड़ी तकलीफ से दिन काटने पड़ते होंगे वे वहीं रह सकते होंगे जहां बर्फ के पहाड़ न हों। वैज्ञानिक लोगों ने लिखा है कि उस जमाने में भूमध्य सागर नहीं था बल्कि वहां एक या दो झीले लाल सागर भी न था यह सब जमीन थी शायद हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा टापू था और हमारे सूबे पंजाब का कुछ हिस्सा समुद्र था ख्याल करो कि सारा दक्षिणी हिंदुस्तान और मध्य हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा द्वीप है और हिमालय और उसके बीच में समुद्र लहरे मार रहा है तब शायद तुम्हें जहाज में बैठकर मसूरी जाना पड़ता शुरू शुरू में जब आदमी पैदा हुआ तो उसके चारों तरफ बड़े बड़े जानवर रहे होंगे और उसे उनसे बराबर खटका लगा रहता होगा आज आदमी दुनिया का मालिक है और जानवरों से जो काम चाहता है करा लेता है बाजू को वह पाल लेता है जैसे घोड़ा गाय हाथी कुत्ता बिल्ली वगैरह बाजू को वह खाता है और बाजू का वह दिल बहलाने के लिए शिकार करता है जैसे शेर और चीता लेकिन उस जमाने में वह मालिक ना था बल्कि बड़े बड़े जानवर उसी का शिकार करते थे और वह उनसे जान बचाता फिरता था धीरे धीरे उसने तरक्की की और दिन दिन, दिन ज्यादा ताकतवर होता गया यहाँ तक कि वह सब जानवरों से मजबूत हो गया यह बात उसमें कैसे पैदा हुआ। बदन की ताकत से नहीं, क्योंकि हाथी उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है बुद्धि और दिमाग की ताकत से उसमें ये बात पैदा होना आदमी की अक्ल कैसे धीरे धीरे बढ़ती गई इसका शुरू से आज तक का पता हम लगा सकते हैं। सच तो यह है कि बुद्धि ही आदमियों को जानवरों से अलग कर देती है बिना समझ के आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं है पहली चीज जिसका आदमी ने पता लगाया वह शायद आग थी। आजकल हम दिया सलाई से आग जलाते हैं लेकिन दिया सलाइया तो अभी हाल ही में बनी हैं। पुराने जमाने में आग बनाने का यह तरीका था कि दो चकमक पत्थरों को रगड़ते थे यहाँ तक कि चिंगारी निकल आती थी और इस चिंगारी से सूखी घास या किसी दूसरी सूखी चीज में आग लग जाती थी जंगल में कभी कभी पत्थरों की रगड़ या किसी दूसरी सूखी चीज की रगड़ से आप ही आग लग जाती है जानवरों में इतनी अकल कहाँ थी कि इससे कोई मतलब की बात सोचते लेकिन आदमी ज्यादा होशियार था उसने आग के फायदे देखे यहाँ जाड़ो में उसे गर्म रखती थी और बड़े बड़े जानवरों को जो उसके दुश्मन थे दूर भगा देते थे इसलिए जब कभी आग लग जाती थी तो मर्द और, और औरत उसमें सूखी पत्तिया फेंक फेंक कर उसे जलाए रखने की कोशिश करते होंगे धीरे धीरे उन्हें मालूम हो गया कि वे चकमक पत्थरों को रगड़कर खुद आग पैदा कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ बड़े मार्के की बात थी। क्योंकि इसने उन्हें दूसरे जानवरों से ताकतवर बना दिया आदमी को दुनिया के मालिक बनने का रास्ता मिल गया तो इस तरह से तुमने जाना कि आदमी कब पैदा हुआ उसमें किस तरह से धीरे धीरे विकास हुआ विकास का यह क्रम हम आगे भी जारी रखेंगे अगले पत्र के माध्यम से।